चरण लीला में खेलते थे राम गिलोला में गोस्वामी जी वहाँ सघन वन था गोस्वामी जी वही रुक गए मन में विचार किया कि उत्सव तो आज आखिरी झरा है और भीड़ में आ जाना यहीं बैठकर अपने ठाकुर का पूजन कर लेते हैं यही नितिनियम कर लेते हैं रहा नाभाजी और संत समाज के दर्शन की साथ तो आसाम को चले जायेंगे या कल सुबह चले जायेंगे निश्चय कर लिया इतनी भीड़ में हमको नहीं जाने अरा तिर जम सदी ये महात्माओं का स्वभाव होता है एकांत प्रिय होते अब जब जाना नहीं है तो उस हिसाब से नित्य नियम शुरू हो गया ब्रह्म में वहीं से यमुना प्रवाहित थी यमुना करके आप अपने सेवा पूजा में लग गए बारह बजे तक सेवा पूजा में बैठे जाना था विचार था केवल यमुना जल पी करके ही भजन करेंगे ठीक बारह बजे श्री गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए और श्री गोपेश्वर महादेव की क्योंकि गोस्वामी जी तो पूरी तरह भोले बाबा के भगवान शंकर के प्रति ऐसा अनुराग आ क्या कहें वस्तुतः बात स्वीकार करने की है केवल विचार करने की नहीं गोस्वामी जी का वतरण न हुआ होता तो शैव और वैष्णवों के मध्य की जो खाई है वो पटती नहीं ये संत जो एक मंच पर बैठ रहे हैं इसका श्रेय गोस्वामी तुलसीदास भगवान शंकर का ऐसा रूप प्रकट किया उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कि गोस्वामी जी के ग्रंथों का आश्रय लेने वाला शंकर जी का परम अनुरागी हो जाए और बाल्य काल से बोले बाबा नहीं तो जीवन की बागडोर संभालिए संहारते रहते हैं गोस्वामी जी को गोपीश्वर महादेव प्रगट हुए साक्षात उठकर के गोस्वामी जी ने चरणों में वंदन किया और शंकर जी आए शंकर जी के रूप में नहीं वही गोपीश्वर रूप में ही आए लहंगा फरिया नथ गोस्वामी जी ने प्रणाम करके कहा कि आज तो आपके त्रिलोचना सख के रूप में दर्शन हो रहे हैं कहा यह दर्शन वृंदावन में ही सुलभ है अन्यत्र नहीं है विशेष कृपा पूर्वक इस रूप में मैं आया हूं आज्ञा करे नाथ बोले तो आज्ञा यही है कि इतने संतों का समुदाय एकत्रित है और आपकी चर्चा चल रही है कि तुलसी राशि क्यों नहीं आए भंडारे में संतों की रुचि नहीं होती है बात ठीक है समान विचारधारा के अनंत कोट विष्णु भी हों तो वहां समुदाय का विक्षेप नहीं होता है क्योंकि सबकी विचारधारा समान है और भिन्न भिन्न विचारधारा के दो चार इकट्ठे हो जाएं तो अशांति के लिए वे ही पर्याप्त हैं साधुओं में कहावत है एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट चार दुखी इसलिए संत प्राय निरंजन ही घूमते हैं एक निरंजन दो सुखी हमारे पूज्य श्री खादसुख वाले महाराज कहते थे जिनकी कृपा से दास को यह अविरत वेश प्राप्त हुआ जो महापुरुष कहते थे कहते थे कि सिंह अकेले विचरते हैं सिद्ध ही अकेले विचरते हैं दूसरा साथ में हो गया तो वो साधक हो गया और सिद्ध नहीं रहा और ऐसे ही सारे जीवन वे एक अकेले एक लंगोटी में करीब करीब 21 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का पैदल विचरण किया न जूता न चप्पल न छाता न खड़ाऊ न कोई संग्रह परिग्रह एक कॉपी में सारे भारत वर्ष का विचरण किया अफगानिस्तान तक पैदल गए गंधार तक पैदल गए मानसरोवर पैदल गए बुरी बुरी दिव्यानुभूतियां उन्हें अपने जीवन में हुई तो संत संत सुखी विचरण तुम्हें लेकिन यहां तो सब रसिकों का समुदाय एकत्रित है फिर आपको जाने में संकोच क्यों ऐसे महोत्सवों के अवसर पर जाकर संत दर्शन करके अपने नेत्रों के जीवन को सफल बना लेना चाहिए लोचन संत दर्शन ही देखा आपने स्वयं लिखा है तो फिर आप संत दर्शन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं श्री वृंदा लकी फिर आप क्यों नहीं आप अवश्य जाए जो आ गया। शंकर जी अंतर्धान हो गए और श्री गोस्वामी जी महाराज सहसा चल पड़े उठ करके अब इतनी शीघ्रता में चले भोले बाबा की आज्ञा पाकर कि कमंडल और अपना काष्ठ पात्र भी भूल गए भिक्षा पात्र भी भूल गए सीधे उठ के चल पड़े पुराने संत अपना पात्र अपना विक्षा पात्र साथ ही रखते झोली में पर गोस्वामी जी को भोले बाबा की आज्ञा थी इसलिए पहुंच गए और वहां बड़ी विशाल पंगत बैठी थी हजारों संत बैठे थे संतों की पंगत देखना हो तो श्री अयोध्या वृंदावन में दर्शन करें आहा क्या कहना है देख के हृदय प्रसन्न हो जाता है मौन होके तो पाना है नहीं खूब कीर्तन कर करके पाते हैं नारायण गोवंदे बजरा मृष्ण गोविंदे शििया हरिराण गोविंदे वजरा मृष्ण गोविंदे शिया हरिराण गोविंदे वजरा कृष्णा गोविंद गोविंद बलरा मृषण गोविंद गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदारथ पाओगे गोविंद गोविंद गे प्रेम प्रदारथ पाओगे सिया हरिराण गोविंदे बज रामा कृष्णा गोविंदे शिया हरिराण गोविंदे बजरा मा प्रष्णा भोवी आ बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अदर दरी बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर दरी शिया नारायण गोविंदे बजरा मृष्ण गोविंदेश नारायण गोविंदे राम कृष्णा गोविंदे हाँ गोविंद नाम विसारोगे बाजी हारोगे गोविंद नाम गीतारोगे बाजी हारोगे सिया नारायण गोविंदे बजरामा कृष्ण गोविंद करत बुलावत राजा नहीं आवत तजी पाल समाज भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजी पाल समा शिया नारायण गोविंद कृष्णा गोविंद कृष्ण आशिल्या जब बोलन जाए सुमकठुमक प्रभु चल पर शिजन जाएक प्रभु चल पर शियानारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद धूर भरे तनुहाए भूपति बिहसी गोद बैठाए पूरे तनुहाए भूपति बीहसी गोद सिया बियानारायण गोविंद भज राम कृष्ण गोविंदेशिया नारायण गोविंद गोविंद राम राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर हरि को नाम मिश्री भोर भोर पी राम नाम लड्डू गोपाल नाम की हरि को नाम मिश्री भोर भोर पी सिया नारायण गोविंद बजरामा कृष्णा गोविंद प्रकार से महाराज ये ये विशेष कीर्तन है प्रसाद के समय का अभी ये ये और समय नहीं होगा ये प्रसाद के समय होगा अब ये कहीं ब्रिज में या अवध में ये कीर्तन हो रहा होता ना तो अभी तक तो पंडाल में चैकड़ो संत महात्मा से ताराम करते ही आ जाते भाई जी बताओ कहाँ बैठे हैं पंगत का स्पेशल कीर्तन हो रहा है और पंगत की व्यवस्था कहाँ है ये प्रसाद के समय का कीर्तन है पत्तल परोसी जाएगी तो सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम और पंगत का समय निकट आ गया बस पारस होने वाला है संकेत हो चुका तो हरि नारायण गोविंद ये बड़ी जोर का कीर्तन हो रहा था वो स्वामी जी ने कहा चलो अभी तो मौके पर आ गए सिया हरि नारायण ही हो रहा है अब श्रेष्ठ जो महापुरुष होते हैं वे अपने कुछ छिपाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें प्रकाश में आकर के किसी से कोई अपेक्षा तो है नहीं गोस्वामी जी तो अमानी भाव के आचार्य हैं दैन्य भाव के आचार्य हैं वे अपनी अभिव्यक्ति करते तो उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया जाता पर वे उस भीड़ में अपने नाम को उन्होंने नहीं बताया वो पंक्ति में आखिरी छोर पर उसमें भी होता ना विशिष्ट लोग थोड़ा आगे बैठते हैं और आम सामान्य संत हैं तो उनकी आखिरी पंक्ति होती है आखिरी छोर पर बैठे थे गोस्वामी जी सबसे आखिरी में यही थे और पतल सब पर आ गई इन पर पतल नहीं थी न पतल न दो तब तक खीर वाले महात्मा आ गए तस्मई ये भी संतों में सब कायदे होते हैं ये धर तो कहीं पंगत होती तो पहले दाल फेरेंगे साग फेरेंगे हमारे यहां यदि नमकीन वस्तु उठा ली पहले तो तकसारी साधु तो उठ के खड़े हो जाएंगे पहले तस्मई फेरो पहले मालपुआ फेरो मीठी चीज पहले वो तो चटपटी चीज सबसे पीछे तो सबसे पहले तस्मई फिरे पत्तल दोना तो था नहीं तस्मई ऐ बा तेरा पात्र कहां है क्योंकि संत पात्र लेके चलते और पात्र के बिना उसे कुपात्र माना जाता साधुसाई भाषा में पात्र नहीं है तो वो कुपात्र है तेरा पात्र कहां है तो एक संत की पान ही पड़ी थी जूती गोस्वामी जी ने कहा मेरा पात्र यही है इसमें खीर परोस दो अरे कैसा खड़िया साधु है जूती में खीर मांगता है गोस्वामी जी के नेत्र भराए खड़िया ही सही पर मेरे लिए उपयुक्त पात्र यही है अल्लाह मच गया ऐसा एक विलक्षण साधु आया जो संत की जूती में खीर मांग रहा है नाभाजी पहचान गए तुरंत उठकर वहां से आए नाभाजी को तो ध्यान में दर्शन हो चुका था पहले ही गोस्वामी जी का पहचान तो गई यही गोस्वामी जी हैं जागृत प्रणाम हुआ बोले महाराज इस इस पात्र में खीर लेने का प्रयोजन क्या है गोस्वामी जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा हे नाभाजी तुलसी जिनके मुखन ते निक सतरा तुलसी जिनके मुखन ते धोख्यू निक सतरा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 पहचान तो गई यही गोस्वामी जी हैं जागृत प्रणाम हुआ बोले मार इस, इस पात्र में खीर लेने का प्रयोजन क्या है गोस्वामी जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा हे नाबाजी तुलसी जिनके मुखन ते धो निक सतुरा ुलसी जिनके मुखन धोखे हूं निक तिनके पग की पानी मेरे तन को जान मेरे प्रभु का पवित्र नाम धोखे से किसी की जुआ से निकल जाए तो उसके पैर की जूती बनने के लिए मैं तैयार हूं और ये संत जो निश्चिन सुमरें केवल राम करते भाव भक्ति निष्काम ऐसे संत की चरण दासी चरण सेविका ये पान ही ब्रजरज मंडित संत चरण रज विभूषित हे नाभाजी सभी सदग्रंथों में भगवत प्रेम की प्राप्ति का अथवा ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यदि बताया गया तो यही संत चरण रज भक्तराज श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं नई शिता क्रम ृशत्य नरथापय रथ महीयस पुरजोभिषेक निष्ठा नवरणी वृणीतयाव मतीर्न कृष्णे पर मिथो पद्येत गृहव्रता अगा गो विश्ता मिश्र पुनशर्त चल बना नाम विषयी ग्रहाशक्ति जीवों की बुद्धि न तो अपने आप श्रीकृष्ण में लगती है न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से लगती है ऐसे जीवों की बुद्धि भी भगवान में लगे उसका एक ही उपाय है जब तक वे विषयी जीव कि अकिंचन अकिचन की चरण रज में अभिषेक नहीं कर लेते उनकी चरण रज का वरण नहीं कर लेते तब तक उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती और महान ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री गुणातीत अद्भुत महायोगी श्री जड़भरत जी महाराज तो स्पष्ट घोषणा ही कर रहे हैं रहु गणिता तपुसा नाती न चे निरबपणाग्रहा बांदसा नला सूर्य ना महत्द रजोिषेक हे नाभाजी इस रज का अभिषेक तो स्वयं ठाकुर चाहते हैं निरतेक्ष मुनिम शांत निरवीरम समदर्शिनम अनुब्रजान्य नित्यं नित्यम पू्यंधिर आप ही बताएं इससे भी उत्कृष्ट कोई पात्र हो सकता है क्या सुनते ही नाभाजी प्रेमाविष्ट हो गए मूर्छित हो गए चरणों में पड़ गए और कहा इतनी श्रद्धा जिसकी संत चरण की पगदसी में है संत चरण रज में है वही दैन्य भाव का आचार इस भक्तमाला का सुमेरु हो सके। और नाभाजी ने रोते हुए कहा मेरा भंडारा सफल हो गया मेरे ग्रंथ का सुमेरु मुझे प्राप्त हो गया सुमेरु की चर्चा न हो भक्तमाल की कथा में तो भी ठीक नहीं है तो मूल में ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि और वाल्मीकि के अवतार तुलसीदासना अब नाभाजी को देखिए ब्रह्मा जी के अवतार नाभाजी ब्रह्मा जी ही नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए वैसे प्रियादासी ने नाभाजी के जीवन चरित्र को संक्षिप्त में कहा है हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जा बयोदर्गहीन सो नवीन बात धारिये बरस उम्र बरस पांच मान के अकाल माच आंच माता बन छोड़ गई विपत विचारिये कहकर के नाभाजी का चरित्र श्री प्रिया महाराज ने संकेत रूप में कहा है हनुमान वंश में जन्म आप लोग कहेंगे हनुमान वंश तो अब तक सुना नहीं महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्री ब्राह्मण जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे उनके कोई संतान नहीं थी हनुमान जी को वे एक हजार आठ दलों पर श्री राम नाम लिखकर चढ़ाते और निरंतर हनुमान जी प्रसन्न हो गए प्रसन्न हुए तो हनुमान जी की कृपा से उनका वंश चला यद्यपि उनके भाग्य में पुत्र नहीं था पर हनुमान जी समर्थ हैं उन्होंने कृपा की तो हनुमान जी की कृपा से वंश वृद्धि हुई इसलिए उस वंश का नाम और वह वंश कालांतर में महाराष्ट्र चल करके राजस्थान की भूमि में रहने लगे उसी वंश में नाभाजी का जन्म हुआ इसलिए कहा हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जा को भयो दृगहीन सो नवीन बात बातित चरित्र है ब्रह्मा जी महाराज ने बालक और बछड़ों को भगवान से एक वर्ष तक अलग रखा वक्सहरण लीला ब्रह्मा जी ने की बछड़े चुराए फिर बालकों को चुरा लिया और इसके बाद ब्रह्मा जी आए बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की ब्रह्मस्तु बहुत बड़ी है और उस स्तुति में कई प्रश्न भी पूछे हैं पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया भगवान बोले नहीं क्यों नहीं बोले मानो भगवान ने बताया तुमने मेरे भक्तों को मुझसे एक वर्ष तक अलग रखा है भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही तुम्हें धराधाम पर आया तुमने भक्त वियोग का कष्ट दिया है जो भक्त वियोग करावे वो मुझे प्रिय नहीं हो सकता उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक मैं प्रसन्न नहीं हूँ के के नाभाजी के रूप में प्रकट हुए प्रभो में प्रायश्चित करूंगा आपका सदा सर्वदा के लिए भक्तों से संयोग करा दूंगा और भक्तों की माला बना करके भक्त चरित्र पुष्पों का चयन करके माला बनाई और माला बना करके ठाकुर को धारण कराई इसको भी प्रियादासी ने लिखा है ये नाभा अली जब भक्त माला लेकर अली सखी को कहते हैं क्योंकि मधुर रस के उपासक हैं श्री नाभाजी महाराज अग्रस्वामी जी भी सहचरी भाव के उपासक हैं और उनके शिष्य नाभाजी भी सखी भाव के उपासक हैं तो नाभा अली जब भक्त पुष्पों की माला बनाकर लाई कुंज में तो प्रियादास उस झांकी का वर्णन करते हैं भाववती अली नाभा नाम भागवती अली नाभा नाम भक्त माला को बनाकर लाई जब मना कर लाई तो देखी श्याम मती लाई है आत्माराम आपकाम पूर्ण काम, काम परम निष्काम का मल छा गया क्योंकि ये माला ही अपूर्व है भक्तों की माला है मन लल गया अरे सखी जल्दी कर मैं व्याकुल हूं जल्दी मेरे गले में माला डाल अब माला है एक और कुंज में ठाकुर हैं दो प्रिया जी और लाल जी किशोरी जी बोली सखी देख तू मेरी सखी है प्राण सखी है मेरे पक्ष में ही रहना अलग मत होना उनसे इसमें हमारे भी अनन्य रसिक भक्त हैं इसलिए माला पहले मुझे धारण कराना ठाकुर कहते नहीं नहीं मेरे भक्त हैं मुझे धारण कराना अब सखी के सामने तो समस्या है माला एक है और पहने वाले दो हैं प्रिया प्रीतम किसको धारण कराएं? तो चतुर अली नाभा ने कहा कि पहले आप ये बताओ आप दो हैं की एक अब सखी का प्रश्न सुनकर दोनों चुप बोलिए बोलिए आप दो की एक अब तो मुस्कुरा उठे दोनों कहा देखने में दो हैं हम एक हैं फिर झगड़ा क्यों एक साथ नहीं पहन सकते क्या ये ही एक ऐसी माला है जो एक साथ पहनाई गई और आप अनुभव करेंगे इस बात का श्री अयोध्या कनक भवन में एक माला भी बनाई जाती है जो ठाकुर श्री जी को एक साथ धारण कराई जाती है वो इसी भाव से धारण कराई जाती है ये भक्त माला है और ऊपर आप जाएंगे शैन कुंज में कनक भवन बिहारी के तो वहां भगवान की सेज पर भक्तमाल जी पधराई वही है क्योंकि रोज बारी बारी से चरित्र कहते कभी राम जी एक भक्ति की कथा सुनाते कि, कभी किशोरी जी राम जी को सुनाती हैं एक भक्त का चरित्र कह के ही युगल सहन करते हैं और आज भी ठाकुर जी भक्तमाल धारण करते हैं एक माला धारण करते हैं हमारे वृंदावन में भी भक्त के भाव से अनेक संत और प्राय भक्तमाल जयंती के अवसर पर तो करीब करीब सभी जगह मंदिरों में एक ही माला में युगल होंगे क्यों उन्हें ये पुष्प नहीं है आज ये सब भक्त है गिरा अरथ जल बीच कही सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय एक ज्योतिर्भूत वेधा राधा माधव रूप कम और यही बात हमारे वृंदावन के महान रसकाचार्य श्रीदास जी की परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज वाणी कह रहे हम रे नित्य किशोर अजन्मा हम रे नीत किशोर